श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ ग्यारह छः अप्रैल अट्ठारह सौ पचासी देवेंद्र के घर में भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण देवेंद्र के बैठक खाने में भक्त मंडली में बैठे हुए हैं बैठक खाना एक मंजिले पर है संध्या हो गई कमरे में दिया जल रहा है छोटे नरेंद्र राम मास्टर गिरीश देवेंद्र अक्षय उपेंद्र इत्यादि बहुत से भक्त पास बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण एक बालक भक्त को देखकर आनंद में मग्न हो रहे हैं उसी के संबंध में भक्तों से कह रहे हैं इसमें जमीन रुपया स्त्री तीनों में से एक भी नहीं है जिससे यह इस संसार में बंध जाए इन तीनों में से एक पर भी मन को रखने से परमात्मा पर मन नहीं जाता मन का योग नहीं होता इसने कुछ देखा भी था भक्त से क्यों रे बता तो क्या देखा था तूने भक्त हंसकर मैंने देखा विष्ठा के कुछ ढेर पड़े हुए हैं कोई कोई उसके ऊपर बैठे हुए हैं कोई उससे कुछ दूर पर श्री रामकृष्ण इसने देखा संसारी मनुष्यों की यही दशा है जो ईश्वर को भूले हुए हैं इसीलिए इसके मन से सब छूटा जा रहा है कामनी और कांचन से मन अगर हट जाए तो फिर चिंता ही क्या है ओह कितने आश्चर्य की बात है मेरा तो यह भाव बहुत कुछ जब और ध्यान करने पर दूर हुआ था एकदम इतनी जल्दी इसका यह भाव दूर कैसे हो गया काम का नाश हो जाना क्या कुछ साधारण बात है छह महीने के बाद मेरी छाती में कुछ ऐसा होने लगा था कि पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मैं रो रो कर माँ से कहने लगा था माँ अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं गले में छुरी मार लूंगा भक्तों से कामनी और कांचन ये दोनों अगर मन से दूर हो गए फिर बाकी ही क्या रहा तब तो बस ब्रह्मानंद ही है शशि उस समय पहले ही पहल श्री राम कृष्ण के पास आने जाने लगे थे वे उस समय विद्या सागर कॉलेज में बीए के प्रथम वर्ष में थे श्री राम कृष्ण अब उनकी बात कर रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से वह जो लड़का आया करता है उस दिन के लिए देखता हूँ रुपये की ओर उसका मन कभी कभी चला जाया कर, करेगा परंतु कुछ लोगों का मन देखता हूँ उधर बिल्कुल नहीं जाएगा कुछ लड़के विवाह करेंगे ही नहीं भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से मन से कामने और कांचन के गए बिना अवतार को पहचानना मुश्किल है किसी बैगन वाले से हीरे का मोल पूछा गया था उसने कहा मैं इसके बदले में नौ शेर बैगन दे दूंगा इससे अधिक एक भी नहीं सब हंसते हैं छोटे नरेंद्र जोर से हंसते हैं श्री रामकृष्ण ने देखा छोटे नरेंद्र बात का मर्म बहुत जल्द समझ गए श्री रामकृष्ण इसकी बुद्धि कितनी सूक्ष्म है नागा इसी तरह बहुत जल्द समझ जाता था गीता भागवत में जहाँ जो कुछ है वह समझ लेता था बचपन से ही कामने और कांचन का त्याग यह बड़े आश्चर्य की बात है परंतु ऐसा बहुत कम आदमियों में होता है नहीं तो पत्थर का मारा आम जैसे न ठाकुर जी की सेवा में आता है न कोई मनुष्य ही खाने की हिम्मत करता है पहले निर्विचार पाप करके फिर बुढ़ापे में ईश्वर का नाम लेना यह बुराई की अपेक्षा अच्छा है अमुक मल्लिक की माँ बहुत बड़े घर की लड़की है वेशयाओं की बात पर उसने पूछा उनका क्या किसी तरह उद्धार न होगा स्वयं पहले उसने बहुत तरह के काम किए थे इसीलिए उसने पूछा मैंने कहा हाँ होगा अगर आंतरिक प्रेरणा से व्याकुल होकर वे रोवें और कहें ऐसा काम अब मैं न करूंगी केवल हरी नाम करने से क्या हृदय से व्याकुल होकर रोना चाहिए